दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में आइए सुनते, सुनते हैं एक, एक कहानी अनामिका उसे मैं फूलों पर मंडराती तितली जंगल में कुला मारती चंचल हिरणी कहू बहती हवा का सुगंधित झोंका कहू धरा की मदमस्त गामिनी कहू धरती पर बिखरी चांदनी कहू सूरज की रेशमी किरणों का श्रृंगार किए आसमान से उतरी परी घटाओं का लहराता न जाने क्या क्या कहू विश्व के सारे प्रसिद्ध कवियों की चुनिंदा रचनाओं से सारे अलंकारों की चुनिंदा पंक्तिया निकाल कर भी उसकी, उसकी प्रशंसा करूं तो ये कम ही होगा फिर भी कहानी की, की मुख्य, मुख्य पात्र है तो अलंकारों से विभूषित कर एक नाम तो देना ही तो होगा आइए मिलते हैं एक प्यारी सी रंग बिरंगी तितली अनामिका से जो हवाओं के संग उड़ती फिरती है रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती है उसके सुगंध सांसों में भर झूम झूम इटलाती है खुली वादियों में अपने रंगीन पंखों को खोले गुनगुनाती है उसकी बातचीत में खिलखिलाहट में हर अदा में जीवन की मस्ती है चंचलता है शरारत है हंसी की साम्राज्ञी बिना नाम की अनामिका ही भली अनामिका परिवार में ईश्वर के अनुपम वरदान की तरह आई थी चंद्र की सोलह कलाओं की तरह उसका रूप निखरता ही जा रहा था। कोई उसे इंद्रलोक की अप्सरा कहता तो कोई परिलोक की सबसे सुंदर परी। उसकी सुंदरता की तारीफ करते हुए लोगों के फोट नहीं थकते थे यही कारण था यही, यही कारण था कि धीरे धीरे अभिमान घमंड अहंकार ये सारे शब्द शब्दकोश से निकलकर अनामिका के आसपास एक आवरण बन रहे इनसे लिपटी अनामिका अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी यदि सहेलियां उसके आसपास होती तो उसे ये लगता सुंदरता के कारण ही उससे दूर नहीं जाना चाहती हैं। है। परिवार में किसी के विवाह या अन्य अच्छे अवसर आए तो अनामिका को यही लगता कि सगे संबंधियों का आना जाना उसके कारण ही हो रहा है इस विशेष महत्व ने अनामिका को और भी अधिक बना दिया था। स्कूल के में जब उसे मिस ब्यूटी का खिताब मिला, तो वह खुश थी। लोगों से यही कहती रही कि ये तो होना ही था पहला मुझसे खूबसूरत कोई है यहां इस तरह अनामिका दर का छलकता जाम लिए जीवन सफर में आगे बढ़ रही थी कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही उसके लिए एक रिश्ता आया। वो भी सात समंदर पार अमेरिका में बसे एक हिंदू परिवार से काफी अमीर और संपन्न परिवार का एक लौटा लड़का था एक विवाह अवसर पर उन्होंने अनामिका को देखा और उसकी एक झलक देखते ही उसे अपनी बहू बनाने का निर्णय ले लिया हाँ, उसकी पढ़ाई पूरी करवाने का उन्होंने वादा किया, क्योंकि वे भी नहीं चाहते थे कि उनकी होने वाली बहू की पढ़ाई अधूरी छूट जाए बल्कि वे तो उसकी आगे की पढ़ाई अमेरिका में ही करवाना चाहते थे परिवार के सभी लोग इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश हुए जब अनामिका से उसके बारे में सहमति मांगी गई तो तो उसका जवाब था, अभी तो मैं कॉलेज के में ही हूं और मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी आगे और भी अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे नहीं मुझे इससे भी अच्छा परिवार और सुंदर स्मार्ट लड़का चाहिए मैं दुनिया के सबसे सुंदर राजकुमार से शादी करूंगी घर वालों ने बहुत समझाया पर अमेरिका का लालच भी अनामिका को मोड़ नहीं पाया मम्मी पापा और भाई भाभी की लाडली अनामिका ने किसी की एक नहीं सुनी वे लोग निराश होकर चले गए एक कहावत है जब, जब सौभाग्य स्वयं तिलक लेकर कर, कर, हमारा, हमारा स्वागत करता है तब हमें, हमें सिर पोछने के, के बहाने वहान से खिसकना नहीं चाहिए लेकिन तो हमारी वहान वहान से क्या खिसकी कि सौभाग्य उससे दूर और बहुत दूर होता चला गया उस एक रिश्ते के बाद अनामिका के लिए न जाने कितने ही एक से बढ़कर एक रिश्ते आए लेकिन अनामिका हर रिश्ते को और अच्छे के मोह में ठुकराती चली गई। पहले तो सभी उसे अच्छा बुरा समझाते भी थे पर जब देखा कि उनके समझाने का कोई असर नहीं हो रहा है तो समझाना ही बंद कर दिया घर वालों के दुलार ने अनामिका को इतनी स्वतंत्रता दे दी थी और अब उन्हें ही इस स्वतंत्रता पर पछतावा हो रहा था। सुंदरता की लहरों पर इटलाती दर्द के सागर में गोते लगाती अनामिका दुनिया के सबसे सुंदर राजकुमार की तलाश में उम्र के पड़ाव पार करती चली गई एक के बाद एक कई अच्छे रिश्ते ठुकराते हुए वह तारे से कुंभलाने लगी थी अब तो रिश्तों का आना भी कम हो गया था जो भी परिचित थे उन्हें पता था उन्हें पता था, उन्हें पता था कि इनके घर में किसी को रिश्ते के लिए भेजना मतलब स्वयं का अपमान करना है क्योंकि वे लोग तो में ही जवाब देंगे घर वालों ने भी अब अनामिका को किसी रिश्ते के लिए दबाव बनाना या उसे समझाना बंद कर दिया था पहले भाई भाभियों ने उसे टोकना बंद किया और फिर मम्मी पापा ने उम्र का सफर बढ़ता गया अनामिका का वसंत मुरझाता गया। समय चक्र ने घूमते हुए मम्मी पापा को अपने में समेट लिया। अब अनामिका भाई भाभी पर आश्रित रह गई ऐसा नहीं था कि भाई भाभी उसे चाहते नहीं थे दोनों भाई और भाभी उसका पूरा ध्यान रखती घर के हर कार्य में अनामिका का को वे लोग शामिल करते भतीजे भतीजियां अपनी बुआ के आसपास ही रहते लेकिन कभी भी घर का कोई सदस्य अनामिका से विवाह को लेकर कोई बातचीत नहीं करता था अनामिका को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि उसने केवल अपनी सुंदरता के घमंड में न जाने कितने अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया था। वरना आज, आज उसकी अपनी भी घर गृहस्थी होती लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था मम्मी पापा तो उसकी महत्वाकांक्षा पर चुप्पी साधे हुए उसके विवाह की इच्छा मन में दबाए दुनिया, दुनिया को अलविदा कह, कह चुके थे घर के, के बाकी, बाकी सदस्य मौन, मौन विरोध के, के साथ अनामिका अनामिका से नाता जोड़े हुए थे। उनके लिए बोझ नहीं थी।, थी। आखिर संपन्न संपन परिवार था भाइयों की लाडली बहन थी पर दिल में एक ही कसर थी कि चाहते हुए भी वे लोग अनामिका के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं खोज पा रहे थे उस दिन तो बड़े भैया भैया भाभी पर पर बहुत से चिल्लाए थे। जब उन्होंने को बताया कि अनामिका के लिए एक रिश्ता आया है, लड़के की यह दूसरी शादी है और दो बेटे भी हैं। भैया ने चिल्लाते हुए कहा तुमने ये कैसे सोच लिया कि अनामिका इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएगी जब, जब उसने, उसने अब तक एक, एक से बढ़कर एक सुखी संपन्न घरों से आए, आए हुए रिश्तों को ठोकर तो मार दी है तो यह एक विधूर का रिश्ता कैसे, कैसे स्वीकार कर सकती कर है।, है लेकिन बात करके देखने में, में क्या बुराई है आप एक बार बात करके तो देखिए नहीं अनु मैं बात नहीं करूंगा मुझे मालूम है मालूम है कि जवाब क्या मिलेगा इसलिए अब, अब अनामिका के विवाह की, की बात भूल जाओ, भूल जाओ तो ही अच्छा है भैया भाभी की ये बातें उसने उनके, उनके कमरे के पास से हुए सुन ली थी। अपने कमरे में, में आकर वह फूट, फूट फूट कर रोई थी सही, सही तो, तो कह रहे हैं भैया अब तक उसने किया ही क्या है एक के बाद एक रिश्तों को ठुकराने के सिवा इतने सारे आए हुए रिश्तों में से कभी किसी को जीवन साथी के रूप में एक बार भी देखने का प्रयास तक नहीं किया। स्वयं को सौंदर्य समझकर हाथ में कर लिए एक कल्पनात्मक वर्ग की कल्पना करती रही पर सच्चाई के धरातल पर वह एक साधारण युवती ही बनी रही जो स्वयं का हित अहित भी नहीं जान सकी अच्छा अवसर बार बार नहीं आता अब उसे इसी सोच को स्वीकारते हुए शेष जीवन को जीना होगा। या तो वो स्वयं को व्यस्त रखने के लिए कोई काम चुन ले या ऐसे ही जीवन गुजार दे निर्णय उसे स्वयं करना है क्या करेगी अनामिका शेष जीवन कैसे गुजारीगी अपनी महत्वाकांक्षा के दलदल में धसकर या सौंदमान से चकनाचूर हुए जीवन दर्पण की जोड़कर निर्णय उसे करना है इस कहानी का कोई अंत नहीं है क्योंकि ये कहानी नहीं सच्चाई है हमारे आसपास ऐसी कई अनामिकाएं हैं जिन्होंने सुंदरता के घमंड में अपना जीवन बर्बाद कर दिया बस भावी अनामिकाओं को इससे सबक लेना है अभी आप सुन रहे थे दिव्य दृष्टि के शव संसार में कहानी अनामिका वाचक स्वर भारती परिमल